श्री जगदम्बा श्री श्रीमदेवी भागवत पांचवा स्कंध राजा चन्मेजा ने कहा प्रभु आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है व्याजी कहते हैं राजन सुनो भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ महामते श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुन सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए पूर्व समय की बात है धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था उसके साधन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी राजेंद्र महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी देवता उसकी तपस्या देख अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे दस हजार वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा महाराज तदनंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए वे हंस पर विराजमान होकर वहाँ आए और बोले धर्मात्मन वर मागो मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ महिषासुर बोला देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी मैं अमृतत्व चाहता हूँ पितामह जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है यह नियम सदा लागू रहता है संपूर्ण प्राणियों का जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है दैत्यवर समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है अतएव राजन एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वह मांग लो महसासुर बोला पितामह देवता दैत्य और मानव इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो कोई स्त्री मुझे मारे अतएव ब्रह्मा जी स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए पर जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी ब्रह्मा जी ने कहा दैत्यन्द्र ठीक है जब कभी भी स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित है महाभाग महिषासुर पुरुषों के हाथ तुम कदापि न मर सकोगे व्यास जी कहते हैं इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए वह प्रदापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गया राजा जनमेजा ने पूछा महिषासुर किसका पुत्र था उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी एक महान आत्मा होते हुए उसे महेश का रूप कैसे मिल गया था राज जी कहते हैं महाराज दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे उनके नाम थे रंभ और करम्भ उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी महाराज वे दोनों संतानहीन थे और पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की पंच के पावन जल में तपस्या आरम्भ हुई करम्भ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया जब रंभ तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचिव इंद्र महान दुखी हो गए वे स्वयं पंच नद में पहुंचे ग्राह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करम्भ के पैर पकड़ लिए उनके इस प्रयास से दुराचारी करम्भ की जीवन लीला समाप्त हो गई अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दू तथा उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाह इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए अग्निदेव ने रंभ से कहा दैत्य तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई तुम्हारा कल्याण हो मुझसे वर मांग लो मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो शरीर का त्याग मत करो यो प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा